तो एक जीवन मुक्त पुरुष की चर्चा है शरीर से अपने को उसने अलग कर दिया है प्रारब्ध के आधार पर शरीर चल रहा है शरीर के लिए कोई प्रयत्न उसका नहीं होता मैंने ऐसा करूं कैसा करूं मन में इच्छा नहीं है प्रारब्ध के अधीन होता है जैसे पत्ते उड़ते हैं उनके कोई इच्छा नहीं होती है पेड़ से पत्ते उड़ते हैं क्रिया तो उनमें दिखाई पड़ती है अहंकार पूर्वक क्रिया नहीं होती नहीं इधर इस दिशा में जाऊं ऐसा पत्ते को नहीं होता ठीक इसी प्रकार की स्थिति उस जीवन मुक्त पुरुष की होती है नहीं बतलाना है जैसे सांप केचूलू को के छोड़ देता है अपना अलग होकर के रहता है त्यागता है केच केचुली को छोड़ देता है ठीक इसी प्रकार वो जीवन मुक्त पुरुष शरीर को छोड़ देता है छोड़ना माने अभी ब्रह्मलीन नहीं होता किन्तु बुद्धि से छोड़ देता है जैसे सांप के को के अलग हो जाता है उसी प्रकार उस केचिली को ध्यान नहीं देगा कि मेरे केचिली उधर पड़ी या मुझे को तो ध्यान नहीं देता वैसे तो शरीर के बारे में उसका ध्यान नहीं देता उसका प्रारब्ध ही उसका शरीर का पोषक बनता है प्रवृत्ति निमित्त प्रवृत्तिपूर्वक शरीर पोषण नहीं करता ऐसा बोलना है ऐसा। मन के स्लोक अहि अहि प्राणवायुना प्राणवायुना इतस्ततस चाल्यमानों से प्राण है अभी प्राण गया नहीं है प्राण रूपी वायु के द्वारा इधर उधर उधर जो घुमाया जा रहा है कभी इधर जाता हुआ दिखता है कभी उधर किन्तु अहंकार पूर्वक नहीं है प्राणवायु के द्वारा यत् यदकिचित इतस्ततस चाल्यमान इधर उधर जो घूम रहा है चलायमान हो रहा है वो जीवन पुरुष ऐसा होने पर भी असंगता अपने जीवन में रखता है उस काल में ध्यान अहि जो निर्लोयनी है केचुली अहि माने साप सर पर उसके जो बाहर के केचुली निकल जाते हैं तो उसमें कोई ममता नहीं होती सांप की केचुली निकलने के बाद उस केचुली में सांप की कोई अहमता नहीं ममता नहीं कभी सांप मैं करके नहीं बोलेगा उसमें, उसमें। उसी प्रकार वहां तो वास्तव में चमड़ी उसकी अलग हो गई है यहाँ बुद्धि से शरीर को अलग कर रहा है बुद्धि से शरीर को अलग कर दिया अहि निर्लोयनीप सांप के केचुली के समान जैसे सांप के केचुली जब बाहर हो जाती है तो सांप उसमें अहंकार नहीं करता ये मेरा शरीर ऐसा नहीं मानता ठीक इसी प्रकार इस शरीर को से अलग हो रखा है जीवन मुक्त पुरुष अहि निर्लोनी दृष्टान्त जैसे सांप के, के, के समान अयम मुक्त देह से पृष्ठ थे अयम माने जीवन मुक्त व्यक्ति मुक्तदेह देह होकर रहता है माना शरीर से मुक्त होकर के रहता है शरीर से, हो से पृथक होकर के उसका जीवन होता है असंगता मुक्तदेह देह से मुक्त है वो अलग है ऐसी स्थिति में रहता है यद्यपि लोगों की दृष्टि में चलता फिरता दिखाई पड़ता है वो भिक्षाटन आदि करता हुआ दिखाई देता है सब कुछ दिखाई देता है लोगों के दृष्ट में किन्तु वो वायु के द्वारा इधर उधर ले जाने पर भी वो प्रारब्ध करा रहा है उसको तो होने पर भी वो तो सांप के केचुली जैसे चाप चुली से अलग हो जाता है उसमें कभी ममता नहीं अहमता नहीं ठीक इसी प्रकार ये शरीर में अहमता और ममता को रहित तो होकर के रहता है जीवन मुक्त पुरुष ऐसा होता है ऐसा, ऐसा। और स्पष्टीकरण करते हैं स्रोतसा दारूतस्थल दीयते देहो यथा कालोपुक्तिषु स्रोतसा नीयते दारू यमोतस्थल दैवे ननीयते दे हो, यथा कालोपभुक्तिशु जैसे नदी में जो लकड़ी पड़ जाती है दारू मने काष्ठ लकड़ी नदी में पड़ जाती है वो नदी के बेग के आधार पर कभी नीचे होता है कभी ऊपर होता है कभी दायां, कभी बायां, उस लकड़ी को कभी अभिमान नहीं कि मैं इस दिशा में कर ऐसा कुछ नहीं होता स्रोत सा नियत दारू दारू माने काष्ट लकड़ी जैसे स्रोत के द्वारा लिया जाता स्रोत नदी का जो धार है स्रोत उसके द्वारा बहाया जाता है यथा निम्नो निम्नोन्नत स्थलन कभी नीचे हो जाती है लकड़ी तो कभी ऊपर हो जाती है नदी में तो माने जैसा वो नदी का स्रोत ले जाए वैसे चलती है उसमें कोई अभिमान नहीं उस काष्ट को में इस दिशा में जाऊं ऐसा न जाऊ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं होता ठीक इसी प्रकार ये तो हो गया आपका दृष्टान्त इसी प्रकार दैवे निहतो देहो नियत देहो ये शरीर प्रारब्ध कर्म के द्वारा एक यत्र घुमाया जाता है इसको दैवने प्रारब्ध कर्म है पूर्वकृत कर्म उसके द्वारा देहो नियत देह चलेगा आप असंग भी हो जाएं तो देह नहीं चलेगा बात है चलेगा क्यों प्रारब्ध चलाएगा उसको दैवे नियत देहो दिया शरीर जो है दैवा मन प्रारब्ध है प्रारब्ध के द्वारा यथा तत्र ले जाया जाता है शरीर को उस काल में कई क्षेत्रों का यथा काल उपभोक्त जैसे भोजन आदि ये भोग आदि का काल होगा हाँ, भोजन आदि के काल में वैसे ही प्रारब्ध उसके शरीर को वहां पहुंचा देगा है यह नहीं की विचार भोजन आदि नहीं होगा कुछ नहीं होगा यह सब होता रहेगा होता क्या ये इतना यह शरीर से अपने को अलग कर देता है जो भी कर्म वहां दिखाई पड़ता है प्रारब्ध के आधार पर होता है उस कर्म में उसका अहमता नहीं ममता नहीं वो मुक्त होता है ऐसा उपभोक्ति माने भोजन आदि जो भोजन आदि है ना उपभोग आदि में प्रारब्ध के द्वारा उसका शरीर ले जाया जाता है जैसा होना होगा वैसा कराता है उसमें अभिमान नहीं होता प्रारब्ध कर्म परिकल्पित संसारीच्चर भुक्तिशुभेह सिद्ध स्वयं वसती साक्षिवद्र तूषि चक्रश मूलम विक शून्य प्रारब्धकर्म पिकितसना सारी वचर भुक्ति सुक्त सिद्धस्वय वसति साक्षि बद्र तूषम चक्रश मूलमिव कल विकल शून्य यद्यपि वो जो जीवन मुक्त पुरुष है वो तो अपने आप में ही रहता है किसी शरीर आदि हमका ममता उसकी नहीं है फिर भी उसका वास्तव में देखा जाए तो प्रारब्ध कर्म भी क्या माना जाए आत्मा का कोई प्रारब्ध नहीं होता केवल शरीर का भी नहीं होता कि मिलाजुला अवस्था में प्रारब्ध की चर्चा होती है जब शरीर में में है उस अवस्था में प्रारब्ध की चर्चा होती है कल्पना है प्रारब्ध कर्म आक्षेप से बोलते हैं अगर प्रारब्ध न हो तो शरीर नहीं रहना चाहिए शरीर है तो प्रारब्ध कर्म है ऐसा माना जाता है वास्तविक स्थिति है वास्तव में उस ज्ञानी के पास प्रारब्ध होता ही नहीं क्यों ना तो आत्मा के लिए प्रारब्ध है ना शरीर का ही प्रारब्ध है दोनों मिला हुआ अवस्था में प्रारब्ध की कल्पना होती है केवल शरीर का भी प्रारब्ध नहीं मृत शरीर का क्या प्रारब्ध होता है नहीं होता चेतन का भी कोई प्रारब्ध नहीं होता या दो तत्व है जड़ और चेतन ना चेतन का ही प्रारब्ध हो पाता है ना जड़ का ही हो पाता है अज्ञान अवस्था में जब वो चेतन को जड़ से अलग नहीं कर पा रहा है शरीर से उस काल में प्रारब्ध की कल्पना होती है यानी जो चेतन और जड़ मिला हुआ अवस्था है संसारी अवस्था वहां प्रारब्ध की चर्चा होती है ज्ञानी में प्रारब्ध की चर्चा वास्तविक होती नहीं है एक कल्पना है तो कहते हैं घूमता फिरता है इधर उधर चल रहा है तो सब दिखाई पड़ता है तो उसका पूर्व कर्म ऐसा रहा करके कल्पना होनी है यहाँ कहते हैं प्रारब्ध कर्म परिकल्पित वासना भी है, जो संस्कार संस्कार होगा संस्कार के बल पर उसके क्रिया होगी वो संस्कार किससे बना पूर्व कृत कर्म से बना जैसे संस्कार जिसके पास होगा वैसे वो, वो चलता है सुभाषुभ में प्रवृत्ति उसकी होती है तो वो प्रारब्ध कर्म के द्वारा कल्पित जो वासना मैंने संस्कार संस्कार के बल आपके सुभासुभ प्रवृत्ति के पूर्वक्षण में संस्कार है वो संस्कार किससे हुआ प्रारब्ध कर्म से जैसा जिसका कर्म वैसा ही उसका संस्कार संस्कार के आधार पर प्रवृत्ति निवृत्ति आ गई पूर्वकृत कर्म के आधार पर संस्कार और संस्कार के आधार पर प्रवृत्ति सभी एक ही मार्ग में नहीं चलते हैं कोई इधर तो कोई उधर संस्कार अलग अलग है वो संस्कार कैसे बना तो पूर्वकृत कर्म से बना तो ये जो प्रारब्ध कर्म के द्वारा कल्पित जो संस्कार हैं प्रारब्ध कर्म की कल्पना कर दी उसके कारण संस्कार इसके द्वारा संसारी बच्चर से मुक्तदेह जो मुक्तदेह है शरीर से मुक्त हो चुका है वो शरीर में अभी नहीं है वो वो अपने आप में है माने अभी मरा भी नहीं है जिंदा है किंतु तो शरीर में भी नहीं है असंगता लाई अपने जीवन में उसने यही पुरुषार्थ किया है बहुत बड़ा पुरूषार्थ किया है शरीर से अपने को हटाया हुआ है तो मुक्त देहा है, देहा से वो मुक्त है अलग है मुक्त माने पृथक अलग है वो कहते संसारी वरती भुक्ति भोगों में खान पान आदि रहन सहन आदि जो होता है उसमें जैसे एक संसारी जीवों की होती है वैसे उसकी भी होती है वो भी दिखाते हैं ये दिखाते दिखाई पड़ते हैं भुक्ति मानी भोग जो भोग है उसमें संसारी वरती जैसे संसारी मानी अज्ञानी जीव है जिस प्रकार के उनके खान पान, पान आदि में प्रवृत्ति होती है वैसे इसकी भी प्रवृत्ति हो रही है किंतु तो ये प्रवृत्ति कैसे हो रही है वो मैं ऐसा काम करूं करके प्रवृत्ति नहीं होती है एक संस्कार करवाता है संस्कार में ऐसा बल है जैसे आप किसी गांव में जाने के उद्देश्य से चल पड़ते हैं आपका उद्देश्य प्रवृति गांव के लिए है वो तो आपके जान करके प्रवृत्ति है किसी गाँव में जाना इस गांव से दूसरे गांव में जाने की इच्छा हो गई और प्रवृत्ति शुरू हो गई चलते चलते हाथ हिलाते हैं तो हाथ हिलाने गांव जाने के लिए हाथ हिलाने की जरूरत है क्या कभी पत्ते पकड़ लेंगे बीच में कभी कुछ करेंगे वो क्या उस प्रवृत्ति के लिए गांव जाने के लिए जरूरत है नहीं है किन्तु संस्कार के कारण हो रहा वो और कोई व्यक्ति चुपचाप भी चलता है और एक व्यक्ति इधर पकड़ेगा उधर पकड़ेगा गांव जाते समय में उधर पत्ता को छूएगा पेड़ को छूएगा किन्तु वो तो उद्देश्य नहीं था उसका उद्देश्य क्या था ग्राम जाने का उद्देश्य वो तो प्रवृति हो रही उसकी किंतु ये जो बीच वाली प्रवृत्ति जो हो रही है वो संस्कार के कारण है मानना पड़ेगा ऐसे उसका संस्कार है इसलिए ऐसा करता है पूर्वकृत कर्म से संस्कार संस्कार के आधार पर प्रवृत्ति तो कहते हैं ये जो ज्ञानी है मुक्त पुरुष है जीवन मुक्त अवस्था में जो व्यक्ति है उसके प्रारब्ध कर्म कल्पना करना पड़ता है क्यों प्रारब्ध न होता तो ये चलना फिरना नहीं होता इसका चल फिर रहा है अभी यद्यपि वो असंगता है जीवन में उसने आपने शरीर से अपने को अलग कर रखा है फिर भी लोग तो कल्पना करेंगे ही इसका प्रारम्भ कर्म शेष है तो वो शेष होने के कारण संस्कार उसका मानेंगे वो संस्कार के बल पर आवागमना भी होता है संस्कार ऐसा होता है प्रवृत्ति होने के लिए आपके मन में इच्छा जगे इच्छा होने के बाद प्रवृत्ति ऐसा कोई नियम नहीं है संस्कार से भी होता है रात में आप सो जाते हैं गहरी नीति में पड़ जाते हैं आप बाया करबट में सोए थे शाम को प्रात काल दाया करबट में मिलते हैं ऐसा पाया जाता है बाया तरफ आपने हाथ की तरफ सीर करके सोया था प्रात काल दाया तरफ हो जाते हैं तो वहाँ आपके मन में रात में इच्छा हुई मैं इधर इधर शरीर कम हुई कि नहीं हुई नहीं वहां इच्छा नहीं हुई इस तरह आया प्रवृत्ति हो गई उसकी पूर्व संस्कार है वो कर्म का फल है संस्कार संस्कार आपको इधर उधर कर देता है संस्कार जगाता है अथवा आप गाढ़ा में पहुंच जाते हैं सुसुकते में कुछ पता नहीं एक बेहोशी अवस्था में आप होते हैं तो वहां से अब उठने के लिए आपके मन में इच्छा होती है कि मैं उठू अब कोई प्रारध पूर्वकृत कर्म का जो संस्कार रूप में विद्यमान है ओ, वो वही उठाता है संस्कार से प्रवृत्ति होती है प्रवृति का कारण का न आज पता ले लगा लेना रात को तो फिर पता नहीं लगता तो कैसे आप इच्छा को मानेंगे अगर न होता आज पता लगा लेना छोटे तो वही है रोज तो संस्कार है पूर्वकृत कर्म का जो संस्कार पड़ा हुआ है जिसके कारण हो जाता है कोई तो इधर सिरानी होगी तो प्रातकाल उधर सिरानी वाला हो जाता है बिल्कुल उल्टा तो संस्कार ऐसे उसका वही है कराने वाला वही है प्रारब्ध कर्म वो संस्कार रूप में विद्यमान है वही कराता है सब तो प्रारब्ध कर्म के द्वारा कल्पित जो वासना मान संस्कार है वही संस्कार जो है क्या काम करते हैं संसारी वर् संस्कार के कारण ये व्यक्ति एक संसारी पुरुष के समान व्यवहार कर रहा है वो लोगों के दृष्टि में वो ज्ञानी भी व्यवहार करता है किंतु अज्ञानी के व्यवहार और ज्ञानी के व्यवहार में अंतर इतना है व्यवहार तो वैसे दिखेगा ज्ञानी भी खाएगा अज्ञानी भी खाएगा सोना जगना सब बराबर दिखता है व्यापार एक अहंकार पूर्वक व्यापार है अज्ञानी में और ज्ञानी में अहंकार नहीं है इसकी बात है व्यापार वहां प्रारब्ध करवा रहा है ये स्थिति है प्रारब्ध कर्म के द्वारा कल्पित जो संस्कार है उनके द्वारा मुक्तदेह भुक्तिशु संसारीगत चरती जो मुक्तदेह शरीर से मुक्त है अलग है वो पृथक है अपने को अलग कर रखा है वह एक संसारी पुरुष समान भोगों में वितरण करता है भोग करता है ऐसा किंतु भोग करते हुए भी उसने भोगों में लिप्तपना नहीं है सिद्ध स्वयं बसती साक्षी बद अतुष्ण यहां भी अपने आप तो वो साक्षी भाव से रहता है वो भोगों में मान नहीं है मैं खाता हूँ ये बुद्धि नहीं होती उसकी संसार की बुद्धि होती मैं खाता हूं मैं सोता हूं उठता हूँ वो मई को अपने को यहां से निकाल दिया है ऐसी स्थिति सिद्ध स्वयं बसती जो तो स्वयं अपना सिद्ध रूप में रहता है साक्षीवद जैसे साक्षी होते हैं ना कैसे होते हैं दो व्यक्ति का झगड़ा होता है तीसरे व्यक्ति चुपचाप देखता रहता है वैसे ये क्रियाएं जो होती है जो भी प्रारब्ध करवा रहा है शरीर में क्रिया हो रही वो साक्षी के समान लौकिक जो साक्षी है साक्षी जो होता है दो व्यक्ति में आपस में कुछ हो जाता है तीसरा व्यक्ति चुपचाप तटस्थ होकर के देखता है ये भोगों में आत्मा तटस्थ रहता है खाने पीने वाला प्राण होता है सोने वाली इंद्रिया होती है वास्तविक दृष्टि ऐसा है साक्षी के समान माने जो लौकिक साक्षी है उसमें क्रिया नहीं होती है वो असंगता में रहता है दो व्यक्ति लड़े तीसरा देखने वाला लड़ता नहीं है वैसे ही ये जो शरीर आदि के व्यापार में वो साक्षी के समान साक्षी भाव में रहता वो ज्ञानी की आत्मा ऐसा और अज्ञानी की आत्मा शरीर में चिपट करके चलता है ऐसा सिद्ध स्वयं वसत साक्षी वत्र वो तो चुपचाप रहता है भोगों के समय में अत्र माने एक भुक्त भोग के समय में आत्मा भोग नहीं करता क्यों वो अलग होकर के बैठा हुआ है तूषण होकर के बैठा हो तो किसी विषय से लेना देना उसका नहीं होता तूषणृम मन चुपचाप कैसे तो एक दृष्टांत से समझ हैं वो तो चुपचाप है कैसा चक्र से मूल विकल्प विकल्प सुनने जैसे चक्र होता है जहां पर वो रुक जाता है चक्र कहा एक बीच में दूरी होती है उसमें रुकता है चक्र का जो मूल भाग के समान कल्प विकल्प से शून्य होकर करके कोई भी वहाँ कल्पना नहीं आकार आदि से रही तो करके के चुपचाप पड़ा रहता है चुपचाप रहता है नैवेन्द्रिया तो विषय है सुनियुक्त एस नईवापयुक्त उपदर्शन लक्षण क्रिया ना क्रियाफल सदेक्षनंद्ररसान सुमचित् निया विषय सुनुक्त नैवापयुक्त उपदर्शन लक्षणस्थ क्रियाफल सदभेक्षते सांद्र रसपान सुमत्त कद तो एक ज्ञानी की जो आत्मा है वो कैसा है स्वानंद सांद्र रसपान समत्त चित्त कदे तो उसका मन को आत्मरसपान के लिए ही लालायित है स्वानंद वह अपनी अनुभूति अपना स्वयं सुख स्वरूप सुख को स्वानंद कहते हैं अपने स्वरूप सुख उसके जो घनीभूत है सांद्र माने घनीभूत पूर्ण रूप से स्वरूप सुख के तरफ उसका मन आसक्त होता है ज्ञानी का मन माने आत्मानंद वृत्ति में आत्माकार वृत्ति में रहने के लिए आसक्त है मन स्वानंद सांद्र रसपान जो अपना स्वसुख स्वयं सुख शुक, जो रूप है उसका घनीभूत सुख का रसपान में सुमत्त हो गया चित्त जिसका मत्त हो गया चित्त उधर जाता है विषयों की तरफ नहीं जाता उसका चित्त यानी कि चित्त आत्मा आत्मानंद की सुख आत्मानंद रूपी जो सुख है उस सुख के पीने में लगा हुआ है विषयों की तरफ चित्त जाता ही नहीं उसका कहते महाराज फिर इन्द्रिया कैसे जाएंगे कहते नैवेन्द्रियाणी विषय शु नियुक्ते यशा यत्मा ज्ञानावस्थित ज्या, आत्मा की बात है अज्ञान कालीन आत्मा तो इंद्रियों के विषय में धक्का दे रहा है चल चल बोल रहा है क्यों शरीर के साथ में एकता है उसकी तो ज्ञान कालीन जो आत्मा है वह आत्मा नैवेन्द्रियाणी विषय के ऐसा आत्मा विषय इंद्रियाणी नैब ने उनके इंद्रियों की प्रेरणा नहीं देता तुम विषय में जाओ करके नहीं बोलता वो आत्मा प्रेरणा प्रेरक नहीं बनता विषयेशु एसा न ना नियूंगते नैव नियंघंगे इंद्रियाणी इंद्रियों को विषयों में के लिए प्रेरणा नहीं देता है वो तो शरीर से अलग है अलग भाव में है वो लोगों के दृष्टि में शरीर में है, किन्तु शरीर से अलग है वो ऐसी स्थिति है उस ज्ञानी की जो आत्मा है ज्ञानी मुक्त पुरुष जो होगा वो इंद्रियों को प्रेरणा नहीं देता विषय नियुक्ते जोड़ता नहीं है और कहते हैं नई हटाता है क्या कहते हटाता भी नहीं है विषयों के साथ में जोड़ता भी नहीं है हटाता भी, तो भी, भी, अप, हाँ भी नहीं है कुछ कोई नफरत समाप्त हो गया है राग भी नहीं द्वेष भी नहीं ऐसी स्थिति में विषयों के साथ है नैवापयुंगटे का नएव उपयुंगते अपयुंगते हटाता भी नहीं है विषयों के साथ में इंद्रियों को जोड़ता भी नहीं है और विषयों से इंद्रियों को हटाता भी नहीं है जिस स्थिति में जाना वैसे पड़ा है ऐसा होता है उपदर्शन अलक्षण साहित्य भी समीप में बैठा हुआ होता है आत्मा इंद्रियों के पास में है ऐसा होते हुए भी वो इंद्रियों को विषयों के लिए प्रेरणा भी नहीं देता विषयों से उसको हटाता भी ऐसी स्थिति अब इंद्रिया अब ऐसी स्थिति में जब कर्म कोई होगा उसके शरीर से तो वो लेमान भी नहीं होगा कहते हैं आप फल भोगने के लिए कहते हैं नैव क्रिया फलमती ईषद अवेक्ष कर्मों का जो फल होता है स्वर्ग आदि है ब्रह्मलोक आदि है अथवा इस्लोक के जो भोग कर्म का फल ये ऐसा कर्म का जो फल है वह अभी क्रियाफलम अभी नीषद अवेक्षतेश क्रिया के फल कर्मों का जो फल भी थोड़ा सा भी नहीं देखता हो ना इंद्रियों को विषय में लगाता है ना निवृत्ति कराता है ना कर्मों के फल की लालच उसको है न क्रियाफलम अभी ईषद अवेक्षते थोड़ा सा भी क्रिया का फल जो कर्म का फल है वो भी दिखता नहीं उसको ना अवेक्षते दिखता नहीं है अव इक्षते अवेक्षते इशन धातु अव उपसर्ग है क्रिया कर्म का फल भी नहीं दिखता उसको तो ज्ञानी को क्यों कह उसका चित्त जो है ना दूसरे तरफ हो गया है स्वानंद सांद्र रसपान समुद्र चित्त उसका चित्त जो है वो तो ऐसा चित्त वाला हो गया है जो अपना ही आनंद भोगने में वो तत्पर है स्वयं सुखरूप जो अपना सुख है उसका वो घनीभूत जो सुख उसी के रसपान में सम्यक मत्त हो गया चित्त जिसका माने जिसका मन तो इधर आत्माकार वृत्ति में परिपड़ा हुआ इसलिए इंद्रियों को विषयों के लिए प्रेरणा भी नहीं देता विषयों से हटाना हटाता भी नहीं कर्मबल की आशा भी नहीं रखता ऐसी स्थिति उसकी होती है वैज्ञानिक स्थिति ऐसी होती है कहा लक्ष्य गति ये शिवे स्वयं साक्षादय ब्रह्मगिदुत्तम लक्ष्याल गति त्यक्ता यस्े केवलात्मना शिव एव स्वयं साक्षाद अय ब्रह्म विदुत्तम ये जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष होता है साक्षात वो कल्याण स्वरूप भगवान शंकर के स्वरूप होता है वो कैसा होता है कदें तो लक्ष्य अलक्ष्य गतिम्वा यतिष्ठे केवलात्मना जो व्यक्ति इतना कर सकता है लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों को त्याग दे यहां मैंने जाना है यहां नहीं जाना है ये करना है तो लक्ष्य हो जाएगा ये नहीं करना है अलक्ष्य लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों को त्याग करके लक्ष्य अलक्ष्य गति में तक्ष्य को भी त्यागना अलक्ष्य को भी त्यागना, दोनों को त्याग कर स्थित केवल आत्मना कोई भी व्यक्ति अपने आप में जो रह जाता है। लक्ष्य नहीं अलक्ष्य भी नहीं दोनों से अलग लक्ष्य अलक्ष्य गति मैंने व्यापार को त्याग कर जो व्यक्ति केवल आत्मना तिष्ठे केवल अपने रूप से बैठे ऐसा व्यक्ति होगा वो व्यक्ति कैसा होगा शिव योग का स्वयं साक्षात अगर वो केवल आत्मभाव में बैठा है कोई लक्ष्य नहीं है ये करना है वो करना है लक्ष्य अपना अपना अलग होता है हर व्यक्ति का लक्ष्य अलग होता है कोई कहेंगे ऐसा बनाएंगे कोई कहेंगे समाज के लिए ऐसा कहेंगे कोई कहेंगे ऐसा होगा बहुत कुछ हम संभावना लेके बैठे हुए होते हैं न होने भी आशा बनाए बैठे हुए हैं ऐसा नहीं लक्ष्य नहीं है अलक्ष्य भी दोनों से रहित दोनों से रहित तो होकर केवल आत्मभाव से जो बैठ जाता हो शिव एवं स्वयं साक्षात व साक्षात भगवान शंकर होता है वो तो मनुष्य नहीं रहेगा भूषकाल में अयम ब्रह्मविद उत्तम आ यही ब्रह्मविद्ता में उत्तम होता है श्रेष्ठ होता है लक्ष्य अलक्ष्य दोनों से अलग हो सके जो व्यक्ति तो ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ माना जाता है और भगवान शंकर स्वयं साक्षात शिव माना जाता है उसको ऐसा कहा जीवन सदा कृतार्थो मुक्त उपाधिनाशा ब्रह्म सन्ब्रह्मेत जीवन सदा मुक्त कृतार्थो वि उपाधि संब्रते निर्दयन एवं जीते जी मरने के बाद ब्रह्म बनना नहीं जीते जी ब्रह्म भाव में जाए तब काम होगा माने जीवन मुक्ति जीवन एवं जीते हुए ही सदा मुक्त वो हमेशा मुक्त रहता है लोगों के दृष्टि में वो शरीर में है किंतु वो मुक्त है अपने को अपनी साधना करके अपने को अलग किया है वेदांत विचारू की साधना के द्वारा ये शरीर आदि से अपने को अलग किया है चेतन और जड़ एक कैसे हो सकेगा शरीर आदि जड़ है मैं चेतन हूं तो मैं शरीर नहीं हो सकता हूं शरीर आदि से मैं भिन्न होता हूँ इतना तो सामान्य ज्ञान होना ही चाहिए तो जीवन एवं सदा मुक्त जीते जी, जी जो हमेशा ही मुक्त है लोगों के दृष्टि में वो जिंदा है किन्तु वो मुक्त है शरीर से मुक्त है शरीर भाव से अपने को ऊपर उठाया है कृतार्ध है वो कृतम अर्थ हो ये ना अर्थ माने प्रयोजन जिसने प्रयोजन सिद्ध कर दिया ऐसे व्यक्ति को तो कृतार्थ बोलते हैं आप तो कृतार्थ हो गए अब कुछ करना आपको शेष नहीं रहा ऐसी स्थिति आत्मज्ञान होने पर अब कृतार्थ हो जाता है कृतार्थ हो ब्रह्मवितम में अतिशय ब्रह्मव्यता है वो कमक प्रत्यय लगाया वो जीवन जीते जी ही मुक्ता है वो कृतार्थ है ऐसा ब्रह्मव्यता जीते जी अगर ब्रह्मभाव में पहुंचा हो तो शरीर छूटने के बाद भी ब्रह्म होगा वो अगर जीते जी ब्रह्म भाव में नहीं पहुंच पाया तो शरीर छूटने के बाद ब्रह्म नहीं हो सकता जीवन मुक्ति और कैवल्य मुक्ति में भी जो इतना ही भेद होना है जीवन मुक्ति अवस्था में उपाधि विशिष्ट है लोगों के दृष्टि में शरीर है उसका और कैवल्य मुक्ति काल में उपाधि नाश होना इतना ही तो है अगर जीवन मुक्ति काल में आत्मभाव में नहीं पहुंचा है जो कैवल्य मुक्ति के अधिकारी नहीं होगा तो ब्रह्म होकर ही ब्रह्म होता है श्रुति बोलती है ब्रह्मी वसन ब्रह्म तेती ऐसा श्रुति बोलती है ब्रह्म होता हुआ ही ब्रह्म बनेगा ये नहीं कि आज मनुष्य रहे जीवन के पूर्व क्षण तक तो मनुष्यपना बनाए रखे मैं एक मनुष्य हूँ ये पना ये संसारीपना है मैं मनुष्य हूँ पुरुष हूं, हूं। मनुष्यपना मानते ही कितने उसमें और अभांतर भेद आ जाएगा मनुष्यत्व न मनुष्य होता है फिर स्त्री पुरुष का भेद मनुष्य में दो भेद हो जाता है फिर वहां भी कई भेद मैं बालक हूं जवान हूं बुढ़ा हूं न जाने रोगी हूं फूल हूं कृषि हूं न जाने कितने भेद चलेगा यहाँ एक मनुष्य मानने के बाद न जाने क्या गया? उपाधियां आनी हो फिर ब्राह्मणादि वर्गों का भेद मनुष्य में भेद है एक ब्राह्मण है दूसरा क्षेत्रीय इतिहादि भेद तो ये उपाधिनाशाद माने जीवन मुक्ति अवस्था में ब्रह्म भाव में तो पहुंचा हुआ है वो चंद्र उपाधि विद्यमान है लोगों के दृष्टि में उपाधि है उसकी शरीर है गया। तो क्या क्या मनुष्य कहा गया जान करके कर्म करने वाले को मनुष्य कहते यही है और क्या है तो समझ बूझ के काम करने वाले मनुष्य होते हैं बात इतनी सभी करते हैं समझ बूझ के बिना उसको क्या कहते हैं क्या बिना के कर्म करते हैं मनुष्य नहीं है वो बात इतनी मूर्ख है बिना विचारे काम करने वाले मूर्ख पशु के समान व्यवहार होगा उनको उनको कहा चलना कहाँ नहीं चलना क्या खाना नहीं खाना ज्ञान नहीं होता उस तरह का विचार करने वाला मनुष्य नहीं है माने उसको निंदा में दिया सोच विचार करके काम कर मतवा करवाणी पुरबंधी सिद्धें पूर्वंती इति मनुष्य आइए कहा होगा माने समझ करके जो कर्म करने वाले होते हैं वो मनुष्य यही तो है वो तो कहते हैं देखो जीवन एवं सदा मुक्ता कृतार्थो परमवित वो व्यक्ति जो अपने को शरीर से हटा लिया है अलग भाव में है तो वो जीते जी मुक्त है वो और कृतार्थ है अब उसको करना कुछ शेष नहीं रहा जो कुछ करना था उसने कर लिया ये तो सबसे बड़ा काम कर दिया कि जो अनादि काल से जो शरीर के तादाद में लेकर के तत्त योनियों में भटकने की जो व्यवस्था बनी हुई थी आज समाप्त कर दी उसने सबसे बड़ा काम कर दिया इसलिए कृतार्थ शब्द बोलते हैं कृतम अर्थ माने प्रयोजनम ये न सृतार्थ बौवरी समास है जिसने प्रयोजन सिद्ध कर दिया वो कृतार्थ अर्थ माने प्रयोजन जिसने प्रयोजन सिद्ध कर दिया उसको कृतार्थ बोलते हैं कृतार्थ है अब करना कुछ रहा नहीं उसका शरीर से अलग होना ही था अलग हो गया वो सवास में अलग होना यमराज के द्वारा अलग होने पर तो फिर जन्म लेना पड़ेगा वो अलग अलग नहीं माना जाता अपने आप होश आवास में शरीर से अलग हो गया कृतार्थ हो गया ब्रह्मदेताओं में श्रेष्ठ है वो उपाधि नासाद बाद में उपाधि के नाश में शरीर नष्ट होगा एक दिन प्रारब्ध कर्म पूरा होगा तो उपाधि नष्ट हो जाएगी शरीर नाश होने से ब्रह्म ही वसन ब्रह्म पहले भी वो जीवन मुक्त अवस्था में कैसा था ब्रह्म ही था और फिर ब्रह्म में ही एक हो गया था कैवल्य मुक्ति को प्राप्त करता है पहले यदि ब्रह्म नहीं बन पाया तो बाद में ब्रह्म नहीं बन सकेगा प्रयास आपका मरने से पूर्व क्षण तक ही होना चाहिए तभी आप ब्रह्म हो पाएंगे आत्मभाव में जाने का। ये नहीं कि अभी तो भोग भोग उस समय कर लेंगे तो नहीं होने वाला है तो ब्रह्मी वसन ब्रह्मा पेटी ऐसा श्रुति बोलती है वो ब्रह्म होता हुआ ही ब्रह्म में एक हो जाता है कैसा हो जाता है निर्दयम दो नहीं रहेगा ये नहीं समझना की लोटेगा पानी को सागर नदी में मिलाना वहां तो अलग अलग ही होगा आपकी दृष्टि में एक हो गया क्योंकि जलपन अलग होते ऐसा मिलना नहीं है उपाधि के कारण भिन्न माना जाता था उपाधि न पर स्वयं वही था वही है यहाँ ये नहीं कि इसको ले जाना उसमें मिलाना इस प्रक्रिया यहाँ नहीं होती है निर्दयम बोला अद्वय एक होगा ये कि दो नहीं रहेगा हाँ दूध और पानी मिला देंगे तो वह दो रहेंगे दूध अंश अलग है पानी अंश अलग है तो एक नहीं माना जाता ऐसा को अध्ययम एक इसमें क्या होता औपाधिक द्वित माना था भेद माना था बात करने वो एक ही तथ्य था तथा ब्रह्म विश्रेष्ठ सदा ब्रह्म शैलुषो बेश सद्भाय श्रेष्ठ सदा ब्रह्म, ब्रह्म एक नाचने वाले के दृष्टांत देते हैं शैलूष जो गाना गाते हैं नाचते हैं उनको शैलूष बोलते हैं सैलूस जो शैलूस है माने वेशभूषा बनाने वाला व्यक्ति पर्दे के भीतर जाता है साड़ी पहन के आता है तो उसको कोई माई बोलते हैं उसका बोलते नहीं, नाचने वाले जो होते हैं माने पोशाक बदलने से भेष बदलने वाला ऐसा देखती है वास्तव में जो पोशाक बदलने के बाद में देखती बदलता कि नहीं बदलता वो पोशाक तो बदला पर्दे के भीतर गया साड़ी पहन के आया माई कहा फिर गया धोती पहन के आया तो फिर पुरुष बोलने लग गए व्यक्ति वो एक ही होता है वो नाचने वाला जो व्यक्ति होता है उसने पोशाक बदला हुआ है उपाधि वहां अलग है पोशाक उपाधि है शैलुषो वेश सद्भाव अभाव तो जो शैलुष होता है नाचने वाला व्यक्ति वो व्यक्ति उसके वेश का सद्भाव माने कोई किसी प्रकार का वेश बना लिया वस्त्र आदि धारण कर लिया उस काल में और जब वो वेश उतार देता है वो कपड़े को उतार देता है उस काल में वो व्यक्ति अलग अलग होता है कि एक ही होता है पहले कपड़ा पहना हुआ था फिर बाद में कपड़ा उतार दिया नाच के समय में विशेष कपड़ा पहन लिया उसने नाच पूरा हो गया तो कपड़ा उतार दिया तो पहले अलग व्यक्ति बाद में अलग व्यक्ति नहीं कह सकते हैं उसको वो एक पुरुष है एक मनुष्य है बस यही है चाहे वो पोशाक पहना हुआ अवस्था है चाहे वो पोशाक उतारा हुआ अवस्था है एक मनुष्य होता है पूर्व में भी मनुष्य था अभी भी मनुष्य है वो नहीं कि पोशाक पहन समय मनुष्य था अब पोशाक उतर गया तो मनुष्य नहीं ऐसा नहीं कह सकते हैं अथवा पोशाक के अभाव अवस्था में मनुष्य कहें तो पोषाक अवस्था में मनुष्य नहीं ऐसा भी नहीं चाहे पोशाक पहने हो चाहे पोशाक उतारे दोनों स्थिति में एक ही शब्द का प्रयोग होता है माने विचार दृष्टि वाले उसको कहते हैं एक मनुष्य वो तो एक मनुष्य होगा ऐसा होता है जैसे रामलीला आदि में दिखाते हैं गाँव के छोटे छोटे बच्चों को कपड़ा पहना देते हैं वैसे तो सीता के कपड़ा पहना दिया जैसी सीता पहनती थी दो तो एक लड़के को सीता बोल दिया पूछते सीता अता पर स्त्री का प्रयोग कर दिया वो स्त्री है क्या वास्तव में अथवा रावण बना दिया एक लड़के को वास्तव में रावण है क्या वो एक मनुष्य है वो चाहे कैसा वेशभूषा पहना हो व्यक्ति व्यक्ति रहेगा ठीक है सैलुषो सद्भाव अभाव यथापमान शैलुष जो होता है उसका पेश के होना और न होना दोनों स्थिति में मैंने वस्त्र को पहन के आता है अथवा वस्त्र को खोल थो, देता है दोनों स्थिति में वो क्या होता है एक पुरुष घोषित होता है विचार दृष्टि तो यही बोलती है विचार दृष्टि तो एक व्यक्ति है वो चाहे वो कपड़ा पहना हो चाहे कपड़ा छोड़ा हो सही रुष्ट दोनों स्थिति में एक ही व्यक्ति होता है जैसे होता है ठीक इसी प्रकार ये जो आत्मव्यता पुरुष होते हैं चाहे उपाधि के विशिष्ट अवस्था में हो चाहे उपाधि रहित अवस्था में हो वो तो ब्रह्म होता है उपाधि विशिष्ट अवस्था अभी जीवन अवस्था और उपाधि रहित अवस्था कैवल्य मुक्ति में वो एक ही होता है अभी अलग बाद में अलग ऐसा नहीं बताया होता कहते शैलुष का दृष्टांत देकर के कहा सैलुषो वेश सद्भाव अभाव शैलुष का वेश होना और उसका अभाव होना दोनों स्थिति में यथा अपमान व सैलुष क्या माना जाएगा पुरुष एक ठीक इसी प्रकार तथा ब्रह्मविद जो ब्रह्मविद्ता व्यक्ति पुरुष होगा वह श्रेष्ठ है सदा ब्रह्म ही बना पड़ा वो कैवल्य मुक्ति के पूर्व व्यक्ति ब्रह्म ही था और शरीर विशिष्ट अवस्था था वो जैसे उसने कपड़ा पहना इसका शरीर विशिष्ट अवस्था उपाधि विशिष्ट भी ब्रह्म ही है और साड़ी छूटने पर भी कोई अलग बन जाएगा ऐसा नहीं ब्रह्म ही रहेगा जैसे नाचने वाला पोशाक पहनने पर भी एक व्यक्ति है वो पोशाक न पहनने पर भी वही व्यक्ति होता है वो ठीक इसी प्रकार ब्रह्मविद भीत, ब्रह्मविद्ता जो श्रेष्ठ पुरुष है वो हमेशा ही ब्रह्म ही रहता है माने शरीर विशिष्ट अवस्था में भी वो ब्रह्म ही है और शरीर रहित अवस्था में भी ब्रह्म ही है जीवन मुक्ति में भी ब्रह्म और कैबल्य मुक्ति में भी ब्रह्म ही, भी ही होता भिन्न नहीं होता वो ये नहीं कि शरीर शहीद अवस्था में ब्रह्म था शरीर रहित हो गया था और कुछ बन जाए गाय भैंस बन जाए ऐसा नहीं ब्रह्म ही रहेगा ऐसा अब कहते हैं कि उसका शरीर के जो दाहा क्रिया कैसे होना चाहिए एक प्रश्न आएगा एक मनुष्य पुरुष है तो उसके शरीर जब लोगों के दृष्टि में शरीर तो होगा ही है क्यों तो दाहावी क्रिया उसको जलाना चाहिए क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए क्योंकि तो तीन गति है कृमिबीड भस्म संज्ञानतम शरीरम इत वर्णितम भागवत महादेव में आया ये शरीर जिसका भी है तीन में से एक गति मिले आगे या तो कीड़ा बनेगा या किसी की चट्टी बननी है या राख बनना है चौथी गति किसी की नहीं है। जितने भी शरीर लारी है तीन में से एक होना है किसी ने जला दिया तो राख बनेगा ये आज जिसको हम तेल कर रहे हैं खूब बार बार शीशा में देखते हैं दूसरे से पूछते हैं मैं कैसा लगता हूँ बहुत कुछ होता है शरीर में तादाद न होने के कारण बहुत कुछ दूसरे से पूछते भी हैं अरे कसा मैं कैसा लगता कितने जकड़ा हुआ है इस वर्तमान स्थिति ऐसी है कि एक दिन ऐसा होगा कि लोग ले जाकर के जला देंगे तो रात बन जाएगा अपने आप जला भी नहीं पाएगा दूसरा कोई जला दे उस स्थिति में जा है इसे ऐसी स्थिति है रात बनेगा बन सकता है किसी जलाया ना हो जैसे जंगल में पशु मरते हैं तो रात तो नहीं बन पाते क्या बन जाता वो कोई खा रहे तो किसी की टट्टी बननी हो उसमें विष्ठा बननी है एक एक को दूसरे खाते हैं जानवर ऐसे हैं कोई खाए तो उसकी विष्ठा बननी है ये शरीर भी वैसी स्थिति में है अगर कुत्ते आदि खा गए इसको जलाया नहीं किसी ने पड़ा रहा कुत्ते आदि ने खा दिया तो विष्ठा बनेगा होना है आगे और किसी खाया भी ना हो ऐसी भी स्थिति हो सकती है कोई ऐसे स्थान में पड़ गया लाश तो क्या होगा उसकी पड़ेंगे तीन ही गति है इसकी शरीर की गति क्रिमिड़ भस्म संयांतम शरीरम इति वर्णितम अस्थिरेण कर्मा कर्म कुतोयम सारे नहीं ऐसा बोलते ये तीन नाम दिया है शरीर का या तो इसका कीड़ा होना है या भस्म होना है या विष्ठा होना है तीन में से एक होने निश्चित है किसी के भी शरीर है ये तीन में से एक होना है चौथी गति नहीं है इसकी क्रीम में स्म संज्ञानतम शरीरम इति वर्णितम शरीर को ऐसे ही कहा है शास्त्रकारों ने अभी जिसको तेल खुले खूब कर रहे हैं दूसरे से पूछते हैं मैं कैसा लगता हूँ वो पाउडर लगाते हैं क्रीम लगाते हैं बहुत कुछ कर रहे हैं अच्छा होने के लिए किसके लिए सौंदर्य दिखाने के लिए ये सौंदर्य वहां दिखाई पड़ता है एकदम वहां दिखेगा या तो रात का ढेर बनेगा ये जला देंगे तो सौंदर्य वहां जाएगा कितना अच्छा लगता है वो लगता है या तो किसी के टट्टी बनना होगा इसने कोई खा देगा कुत्ता आदि खाएंगे तो चट्टी बन के आएगा वही है इसका सौंदर्य वह दिखता है या तो कीड़े बनेंगे यही सौंदर्य है इसका तो कृपिविड़ भस्म संज्ञानकम शरीरम इसी बारे शरीर का यही पालन किया है जिसको लेकर के आज हम बहुत कुछ मान मान के चल रहे हैं, हैं बहुत कुछ ऐसे अभिमान हो रहा है आखिर जाके ये तीन गति में से एक गति इसकी हुई निश्चित है अस्थिर है स्थिरम कर्म कुतोयम सादय नहीं कहते हैं ये भी ऐसा है आगे जाकर के या तो भस्म होना है जिस्ता होना है कीड़ा होना है इसकी स्थिति ऐसी है और कहेंगे महाराज काफी दिन तक रहेगा ये भी कोई भरोसा नहीं है। अस्थिर है किस समय में ये जवाब दे कोई भरोसा नहीं है जवान भी मरते देखा है कूड़े भी मरते देखा है बालक को भी मरते देखा है अस्थिर है कोई स्थिर भी नहीं है खाई भी नहीं है कोई भरोसा नहीं है अब यहां जितने बैठे हुए हैं शाम तक इन में से कोई एक व्यक्ति चला जाए कोई पता नहीं है कोई गारंटी कुछ भी नहीं है अस्थि रथिर है इसके द्वारा अस्थि रम कु नहीं अच्छा काम क्यों नहीं करता यह आगे जाकर के स्थिति ऐसी बनी है या तो किसी कीड़ा बनना है या तत्ती बननी है या भस्म बनना है और कब धोखा देगा ये भी पता नहीं है शरीर की स्थिति ऐसी है कोई स्थायी भी नहीं है अस्थिर है? अस्थिरेगा स्थिर करना कुतो यम सादे नहीं ऐसा अस्थिर कर तो पाया हुआ है तो जल्दी से अच्छा काम क्यों नहीं करता यह जब तक समय है अच्छा काम क्यों नहीं करता अच्छा काम करे तो आगे के लिए अच्छा होगा तो क्यों नहीं करता ऐसा भाग उसमें आया तो ये तीन गति बताइए संसारियों की जो शरीर को लेकर के या कीड़ा बनना या कुछ होना उसको तो दाह क्रिया आदि के बारे में अब करना की नहीं करना क्या करना तो उसके बारे में कहते हैं आगे ब्रह्मीभूत शैते ही तिद्निना द्वा विशीर्ण सत्पर्ण ब्रह्मी भूतस्य यते बही तचिद अग्निना दग्धम देखो जो ज्ञानी का शरीर है ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा जल चुका है लोगों के दृष्टि में शरीर दिखता है वास्तव में वहां ज्ञान रूपी अग्नि से वो चलक जल गया है चिद अग्निना दग्धम चेतन रूपी जो अग्नि मैं शैचिदानंद घन आत्मा हूं ये भाव में गया है वो उस भाव में है शरीर भाव में होता नहीं उस चेतन चिदअ्नि के द्वारा जला हुआ जो शरीर पहले ही जला हुआ है इसका शरीर उस शरीर को भूता चेते जो ब्रह्म भाव में पहुंचा हुआ व्यक्ति है उसका प्रागेव पहले ही माना शरीर छूटने से पहले शरीर जला हुआ होता है इसका माना लौकिक अग्नि के द्वारा जला हुआ नहीं होता किसके द्वारा जला हुआ चिद के द्वारा हम सचिदानंदन आत्मा अस् उसके द्वारा जला हुआ है शरीर ऐसा शरीर कहीं भी गिर जाए उसके क्रियाकर्म की कोई जरूरत नहीं है जो अग्नि से जल चुका है पहले उसके फिर लौकिक अग्नि से है ज्ञान रूपी अग्नि से उसका शरीर जला हुआ है इसलिए यत्र को आप विशेर्ण अनुसार कहीं भी वो गिर जाए विषेर्ण होकर करके कहीं भी गिर जाए कैसे जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो गिरने के बाद उनके लिए कोई दाह ग्रियारी होती कि नहीं होती नहीं होती ठीक इसी प्रकार तरो बबूहू हाँ व पतनाद कहते हैं जैसे वृक्ष से पत्ते गिर सब पर्णम इोर हाँ जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो उनके लिए आए कोई क्रिया का स्था भी नहीं होती है ठीक इसी प्रकार बपुह पतनाद शरीर गिरने से पहले ही ब्रह्मी भूत अशेत है ब्रह्मी भाव में पहुंच गया सच्चिदान मैं आत्मा हूं इस भाव में पहुंचा है उसे जीता चिद दग्धम शरीरम यत्र क्वापी विशीण कहीं भी पड़ जाए उसके लिए कोई क्रिया आदि की जरूरत नहीं अगर ज्ञान में पहुंचा है तो आत्माभाव में पहुंचा हो उस व्यक्ति के लिए कोई क्रिया आदि की आवश्यकता नहीं जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं ठीक इसी प्रकार ये शरीर से अलग जब हो चुका है तो शरीर छूटने थु, थु, के बाद में ये शरीर के गिर जाने से कोई क्रिया आदि की जरूरत नहीं कैसे भी गिर इसका क्यों तो पहले छोड़ दिया उसने शरीर भाव में है नहीं वो उसकी क्रियादी की आवश्यकता ऐसा सदात्मन ब्रह्मणि ठतो मु पूर्ण दयानंदमयात्मना सदा देश कालाचित प्रतीक्षा विटपिंड विसर्जनाय ब्रह्मणि तो सदात्मने ब्रम्णि तिष्ठ मुने पूरा दयानंदमयात्मना सदा मेहेश प्रतीक्षा पन्मास विट पिंड विसर्जनाय महाराज शरीर सूचने के बाद क्रियादी तो जरूरत नहीं ठीक है कहीं भी पड़ जाए कोई आपत्ति नहीं है ठीक है किंतु शरीर छोड़ने के लिए जो समय मानते हैं उत्तरायण मानते हैं शुक्ल पक्ष मानते हैं दीन मानते हैं बहुत कुछ मानते हैं लोग हाँ ये स्वर्ग गया ये नरक गया ऐसे ऐसे बोलते हैं लोग काल को देख करके कर्म कांडों में उपासना कांडों में कुछ ऐसा है काल को लेकर के भी गति की चर्चा है उत्तरायण में मर गया कोई शुक्ल पक्ष में चला गया दीन में चला गया तो क्या होगा ब्रह्मलोक जाएगा उत्तरायण मार्ग से जाएगा ऐसी कहानियां बनाई है और दक्षिणायन में मर गया कृष्ण पक्ष में मरा रात्रि में मरा वो भूमयान करके बताया है दक्षिणायन मार्ग की चर्चा हुई है ये ज्ञानी के लिए उत्तरायण और दक्षिणायण शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दिन और रात की कोई व्यवस्था आत्मव्यता के बारे में अननेगलेट तो वो व्यवस्था है एक को मार्ग मिलता है एक को मार्ग मिलता है और ये दोनों मार्गो ऐसी रहे नरक या नरक रूपी मार्ग में जाता ऐसा भी है उपासक जाएगा आ? तो उसका भी व्यवस्था बनाई हुई है कृष्ण पक्ष में होने पर जब तक शुक्ल पक्ष नहीं आएगा वो तो कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता अपने पास रखेगा उसको जब शुक्ल पक्ष आने पर शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता को सौंप देगा गाड़ी का जैसे कनेक्शन होता है वैसे चलेगा वो डब्बा यहां का डब्बा कहीं पहुंच जाती है जुड़ जुड़ करके व्यवस्था है अगर उपासक है कृष्ण पक्ष में भी जाए तो पहुंचेगा ब्रह्मलोधी जाएगा उत्तरायण मार्ग से जाए कुछ दिन उसको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी वहां दूसरे रास्ते क्या जाए हो गया प्रतिबंधक होता है आपको गंगोत्री जाना था भूस्फलन हो गया कुछ प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी किंतु मार्ग तय होगा अपने मार्ग से ही जाएंगे आप यह नहीं कि अब इधर एक रास्ता उधर एक रास्ता आपका रास्ता उधर उतरे इधर से चलूं जाते हैं क्या नहीं जाएंगे प्रतीक्षा करेंगे अपने मार्ग में पहुंचेंगे आप वो व्यवस्था सब हो जाती है उसमें कोई यहां तो ज्ञानी को लेकर एक विचार है कि जब दक्षायण उत्तरायण आदि शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दिन और रात आदि शरीर छोड़ने के लिए उचित अवस्था देखा जाता है विष्णु पितामह ने कुछ काल की प्रतीक्षा की है महाभारत में देखा जाता है क्योंकि लड़ाई शुरू हुई थी वहां दक्षायण काल में दक्षायण मार्गशीर्ष शीर्ष महीना में लड़ाई शुरू हुई है तो वो अब मार्ग महीना आने में कुछ समय था अठारह दिन की लड़ाई होती है मार्ग शीर्षक माने ये जो गीता जयंती करके मार्ग शुक्ल पूर्णिमा एकादशी वो लड़ाई शुरू का तक गीता प्रवचन है भगवान का गीता जयंती है वो माने मार्ग शुक्ल एकादशी के दिन वहां कुरुक्षेत्र में लड़ाई आरंभ होता है गीता श्रवण के बाद लड़ाई शुरू हुई यही तो है ना अब वो वहां से लेकर के माघ तक जाना उनका शरीर होता है माघ शुक्ल पंचमी को पूरा होता है विषम जी का शरीर दो महीना लगभग दो महीना होता है लड़ाई तो अठारह दिन में पूरी हो जाती है विष्ण पिता सरसैया में है किन्तु शरीर छोड़ते नहीं होते शरीर छोड़ते नहीं तब तक माघ शुक्ल पंचमी में जाकर के शरीर से उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं देखा ठीक है पूरा हो गया उत्तरायण की प्रतीक्षा करके देखा है उत्तरायण में मरने से ऐसा होता है भूष्मितामा ने ऐसा किया शरीर पहले छोड़ना था न छोड़ करके तब तक रखा उन्होंने सरसैया में कितना कष्ट झेला किन्तु वहां तात्पर्य अलग है लोक दृष्टि से भूष्म पितामा उत्तरायण की प्रतीक्षा की किन्तु वास्तविकता यह है वहां भूष्म पितामा जी ये दिखाना चाहते थे उन्होंने जब आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत का अपन कर दिया पिताजी के सामने मैं विवाह नहीं करूंगा आप विवाह कीजिए सत्यवती के साथ मैं विवाह नहीं, नहीं करूँगा क्यों सत्यवधि ने शर्त रख दिया सौकेला पुत्र पहले से है मैं आऊंगी मेरा पुत्र राजा बनेगा मैं अगर मेरा संतान हो गया तो राजा बन नहीं पाएगा ऐसा कहा तो शांतनु राजा परेशान थे भीष्मों को पता लगा तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर दी कि मैं आजीवन ब्रमचर्यूंगा तो पिताजी ने उनको इसके बदले में खुश होकर के एक बरदान दिया था राजा शांतन तो ने जिसमु जी को वरदान दिया था इच्छा मृत्यु तुम जब तक चाहो जी सकते हो जब चाहो तब शरीर छोड़ना इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था पिताजी खुश होकर के पुत्र को दिया वो पिताजी के जो वरदान है उसको दिखाना चाहते थे वास्तव में यह है इच्छा मृत्यु है जब चाहे तब शरीर छोड़ना तो उन्होंने तब तक रख लिया उनकी जब इच्छा हुई शरीर छूट गया वास्तविकता वह है किन्तु लोक दृष्टि में दिखाई पड़ता है उन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा की लोगों तो यही बोलेंगे ना ऐसा तो उत्तरायण की चर्चा आदि जो होती है शुक्ल पक्ष की है दीन की चर्चा जो भी है ये सब चर्चाएं ज्ञानी के लिए नहीं है कहते हैं सदात्मनि ब्रह्मणी तिष्ठतो मुने सदा निरंतर जो सद आत्मा है उस ब्रह्म में रहने वाला जो मुनि है मैंने अहम ब्रह्माष्टी इस भाव में रहने वाला मुनि उस मुनि का पूर्णादयानंद मयात्मना सदा नित्य किस रूप से रह रहा है पूर्ण अद्वय आत्म रूप से बैठा हुआ है शरीर का भवानी नहीं उसका शरीर से ऊपर है ऊपर की स्थिति में उसका जीवन है ऐसे मुनि को न देश अकालादि उचिता प्रतीक्षा किसी देश की प्रतीक्षा कोई कहते हैं काशी में मरने से मृत्यु स्वर्ग मिलेगा अमुक मिलेगा काशीवास देश की प्रतीक्षा करते हैं लोग आ, कोई काल की प्रतीक्षा उत्तरायण शुक्ल पक्ष दीन प्रतीक्षा इसको देश काल की प्रतीक्षा नहीं होगी तो तो अरे बाबा सारी व्यवस्था है काशी में मरने से क्या होगा अभी तो मुक्ति नहीं होनी है अगला जन्म उसका अच्छा होगा अगले जन्म में ज्ञान मिलेगा उसके माध्यम से परंपरा से मुक्ति होगी साक्षात मुक्ति होगी काशी में ज्ञानी सरित बात हो गया तो मुक्त हो ही गया किन्तु अज्ञानी भी मरता है तो उसके लिए काशी की महिमा से क्या होगा अगला जीवन अच्छा होगा उसका जो आगे जाके ज्ञान प्राप्त करेगा वहां से मुक्ति मुक्ति तो ज्ञान से है मैंने काशी परंपरा से मुक्ति देने वाला है साक्षात्म तो माने ब्रह्मणि तिस्तो मुने निरंतर उस ब्रह्म भाव में रह रहा है जो व्यक्ति उस मुनि का पूर्णाद्वयानंद मयात्मना सदा पूर्ण अद्वय आत्म रूप से जो बैठा हुआ है मैं हम सच्चिदानंद गण आत्मा अस्मी ऐसे रूप में बैठा है ये उसके लिए न देश कालादि उचित प्रतीक्षा न किसी उचित काल की न कुछ उचित देश की प्रतीक्षा उसको करनी होती है क्योंकि सामान्य जनसामान्य की मृत्यु में देश काल की महिमा है विशेष देश में मरने पर गति मानते हैं विशेष काल में मरने पर गति मानते हैं ऐसी स्थिति है काल की अपेक्षा उत्तरायण आदि और देश की अपेक्षा तीर्थस्थान आदि उनके लिए है कि के लिए नहीं कोई प्रतीक्षा नहीं होती उसकी उसके लिए से मांस बिटपिंड विसर्जन आया ये जो चमड़ी मांस और विष्ठा भरा हुआ जो पिंड है ये पिंड शरीर इसको त्यागने के लिए ना देश की अपेक्षा ना काल की अपेक्षा वो कहीं भी शरीर छोड़ दे तो मुक्त ही है ये नहीं कि उसको उत्तरायण में मरने पर ही ज्ञानी मुक्ति मिले दक्षिणायन में होने पर नहीं ऐसी व्यवस्था नहीं ये उत्तरायण दक्षिणायण कर्म उपासना को लेकर के जनसामान्य के लिए नियम है ज्ञानी के लिए नियम है ज्ञानी का कोई नियम नहीं होता उसके त्व मांस भिट त्वचा मांस और भित्त माने विष्टा का पिंड जो इस समुदाय है शरीर इसको विसर्जन करने के लिए त्यागने के लिए शरीर छोड़ने के लिए कोई देश काल आदि की उचित प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है जहां छूट जाए जैसे भी छोड़ो तो ज्ञान है उसके बाद उसे मुक्ति बन जाए बाकी अन्य लोगों के लिए काल और देश की कुछ महत्ता है किसी तीर्थस्थान में शरीर छोड़ता है तो विशेष गति होगी किसी अच्छे दिनों में उत्तरायण आदि कालों में शरीर छोड़ता है तो अच्छी गति होगी वो तो कर्मकांडी और उपासना कांड की बातें हैं वो उनके लिए माने जो देहाभिमानी है उनके लिए है वो देहाभिमान से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति के लिए मरण के लिए कोई देश विशेष में रहना काल विशेष की प्रतीक्षा करना ये तो सब कोई वो नियम नहीं वो ज्ञान के माध्यम से उसमें मुक्त होना है ऐसा बताए कहते हैं कुछ लोग कहते हैं मोक्ष माने त्याग त्याग का अर्थ हाँ कमंडल था त्याग दिया और मैं त्यागी हो गया mm. दंड था त्याग दिया मैं त्यागी हो गया वस्त्र त्याग दिया अब मैं तो अभूत हूं एक अभिमान और ले लेते हैं मैं त्यागी हूँ कहते हैं न दंड त्यागने का नाम त्याग होता है न कमंडल छोड़ने का नाम त्याग शरीर रहते रहते शरीर छोड़ने का नाम क्या होता है जीते जी मरने का नाम क्या होता है मरने के बाद मरना नहीं जीते जी मरना जीते जी मरना माने शरीर से अपने को अलग करना वही त्याग है बाकी ये सब त्याग नहीं है तो कहता मैंने घर छोड़ दिया अरे घर छोड़ा तो क्या और दूसरे घर में आगे बैठ गया क्या छोड़ा तू कहते मैं पैन ट छोड़ दिया दूसरे बस्तर पानने लग गया क्या त्याग हुआ कोई त्याग नहीं बराबर होता है यहां देखे वहां पाउडर लगाता था, था यहां भस्मा लगाने लग गया बराबर खर्च बराबर है क्या त्याग है प्रकार बदल दिया यही है ना और क्या त्याग है वहां सफेद पहनता था यहाँ लाल पहनने लग गया क्या त्याग हुआ ये खान पान वहां भी करता था यहां भी करता ही है ये त्याग नहीं कहा जाता ये सब त्याग नहीं है ये त्याग वही है जीते जी मरे जो वो त्याग है महे शरीर से अपने को अलग कर सके शरीर को त्याग त्याग है बाकी त्याग त्याग नहीं है त्याग उसी का नाम है होश हवास में रहते हुए शरीर से अपने को अलग करे यही जीते जी मरना बोलते हैं महात्माओं की भाषा में इसको मरने के बाद मरना तो वो तो सभी को है जीते जी मरना बोलते हैं वो त्याग है शरीर से अपने को अलग कर देना शरीर को त्याग देना विचार दृष्टि से जिसका नाम त्याग है ये बोलते हैं देहस्य मोक्षो नव मोक्षो न दंडस्या कमंडलोह अविद्या अव्याहृद्रंथी मोक्षो ना मोक्षो मोक्षो न दंड कमंडल अव्याो मोक्ष देह मोक्षो मोक्षो मोक्षो न मोक्ष शरीर को त्याग देना कोई मोक्ष नहीं है वो तो स्वाभाविक सभी को प्राप्त है एक दिन शरीर छूटता ही है यमराज ले जाते हैं सबको शरीर का त्याग कोई त्याग नहीं होता आज किसी कारण से रूट गए जाकर के नदी में छलांग लगा दी शरीर त्याग कर दी तो वो मोक्ष नहीं है देहद से मोक्ष ना मोक्ष अथवा जहर खा गए शरीर त्यागने के लिए वो मोक्ष नहीं होता फांसी लगा ली वो तो मोक्ष नहीं गया देह से मोक्ष हो न देह का जो त्याग है वो मोक्ष नहीं हो और न दंड से कमंडल किसी के हाथ में दंड रहा होगा गुस्सा आया फेंक दिया वो मोक्ष नहीं हुआ दंड रहा होगा या कमंडल रहा होगा कोई भी चीज माने शरीर संबंधी कोई सामग्री का त्याग वो त्याग नहीं माना जाता मोक्ष नहीं माना जाता ये सब नहीं है मोक्ष क्या होता है अविद्या हृदय ग्रंथि मोक्षो मोक्षो यथा अज्ञान के कारण से मैं एक मनुष्य हूँ ये जटिल भाव बना हुआ है मैं एक मनुष्य हूँ पुरुष हूँ स्त्री हूँ बालक हूँ बूढ़ा हूँ जवान हूँ जो हूं हूँ लग रहा है ये शरीर के साथ तादात में है अज्ञान का गांठ इसी का मोक्ष होना ही मोक्ष कहा गया माने शरीर से होश हवास में अपने को अलग करना ये मोक्ष है अविद्या ग्रंथी को तोड़ना मैं शरीर नहीं हूँ नहीं हूँ मैने मार करके नहीं जीते जी शरीर से अलग होने का नाम मोक्ष है इसी को महात्मा लोग कहते हैं जीते जी मरना ये बोलते हैं महात्माओं की भाषा में जीते जी मरना कहते हैं मरना माने अलग होना मरने के बाद अलग होना नहीं वो सवास में ही अलग होना इसी का नाम मोक्ष है नहीं कि जहर खिला करके शरीर त्यागना कोई त्यागी नहीं मोक्ष दे वो तो आत्मा हो जाएगा फांसी लगा करके जल में अग्नि में कूद करके ये सब मोक्ष नहीं है तो देह से मोक्षो नो मोक्षो देह का जो मोक्ष है ना शरीर से अलग होने का कई प्रकार है झार गाने से भी होता है फांसी लगाने से भी होता है नदी में कूदने से भी होता है अग्नि में प्रवेश करने से भी होता है कई कारण है ये शरीर के विघटन का निमित्त कई है ऐसा करने का नाम कोई मोक्ष नहीं होता शरीर विघटन कर दिया किसी के सहारे से वो मोक्ष निकाल आता न दंड से कमंडलो हाथ में दंड का त्याग दिया मैं अब मुक्त हूं कह देना ये मुक्ति दे नहीं और कमंडलों का त्याग दिया ये मुक्ति कह देना माना जो वस्तु हमारे पास त्याग दिया ये मोक्ष नहीं है मोक्ष क्या है अविद्या हृदय ग्रंथी मोक्षो मोक्ष अविद्या के कारण जो हृदय में गांठ पड़ा हुआ है ये गांठ क्या है अहम मनुष्य यही गांठ है बस शरीर के साथ तादाद में जो है यही हृदय ग्रंथी बोलते हैं इससे मुक्त होना ही मुक्त होना है यही मोक्ष को मोक्ष कहा शास्त्रों में माने शरीर से होश आवास में अपने को अलग करना शरीर के तालात्मक को त्यागना इसका नाम मोक्ष है मोक्ष इसका नाम है अन्य नहीं कहा